श्रीमद् भागवत कथा दसम स्कंध उत्तराध पांडवों के राजस्वी यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों भीमसेन आदि भाइयों आचार्यों कुल के बड़े बूढ़ों जाति बंधुओं संबंधियों एवं कुटुम्बियों के साथ राज्यसभा में बैठे हुए थे उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गोविंद मैं सर्वश्रेष्ठ राजसु यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का जजन करना चाहता हूँ प्रभो आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए कमलनाभ, नाभ आपके चरण कमलों की पादुकाएँ समस्त अवंगलों को नष्ट करने वाली है जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं ध्यान और स्तुति करते हैं वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है तंतु जो आपके चरण कमलों की शरण गहन नहीं करते उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं सांसारिक भोग भी नहीं मिलते तत्दुक पर चरते ध्यांत भद्र नैशुचृती विंद ते कम भवापवर्ग माशा सदित आशीष ईश देवताओं के भी आराध्य देव मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें प्रभो कुरुवंशी और सुंजय नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए तदेवदेव भगवत चरणारविंद सेवानुभाविह पश्यतु लोक ये ताम भजन्ति न भजं तवे भय निष्ठाम प्रदर्शय विभो कुरु सिंजया प्रभो आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं स्वयं ब्रह्म है आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा यह अपना है और यह पराया इस प्रकार का भेदभाव नहीं है फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं पाते न ब्रह्मण स्वपर सर्वात्मना सर्वात्म समृशस्व संसेवतां संसेवता प्रसाद सेवा अनुरूप मुदयो नोत्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा शत्रु विजयी धर्मराज आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है राजस्व यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा राजन आपका यह महायज्ञ ऋषियों पितरों देवताओं सगे संबंधियों हमें और यहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है महाराज पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए महाराज आपके चारों भाई वायु इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं वे सबके सब बड़े वीर हैं आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज यश लक्ष्मी सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे इसकी तो संभावना ही क्या है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया उनका मुख्य कमल प्रफुल्लित हो गया अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने सिंजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा नकुल को मत्स्य देशी वीरों के साथ पश्चिम में अर्जुन को केके देशी वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मध्य वीरों के साथ पूर्व दिशा ने दिग्विजय करने का आदेश दिया परीक्षित उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत साधन लाकर दिया जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी तब वे चिंता में पड़ गए उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिज गए वहीं जरासंध की राजधानी थी राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था उपरयुक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की राजन आपका कल्याण हो हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं अवश्य ही है हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए तितक्षु तो पुरुष क्या नहीं सह सकते दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा का क्या नहीं कर सकते उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शी के लिए पराया कौन है किम दुर्मर किम कार्यम चतुक्षुणाम किसाधु कि देय वदान्या कह परम पर शरीरण गता जेय यशोध्रुव नाचिनोति स्वयं कल्प कलपाच्य शोच्य सरिश्चंद्रोतिदेव उत्लि व्याधा कपोतो बहव्रुवेण ध्रुव गो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी जसका संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सतपुरुष भी गान करें सच सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है उसका जीवन शोक करने योग्य है राजन आप तो जानते ही होंगे राजा हरिश्चंद्र रंतदेव केवल अन्य के दाने बिन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल सीबी बली याद और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथियों को अपना सर्वस्व देकर इस नासवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए